मूर्ति भेद त्मतिमूर्तिद विभागिने व्योमद्याय दक्षिणमूर्त नम शातिशा शांति प्राचीन लोग कहे कारणत्व तो का अर्थ हो जाएगा अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्ववर्तितता अवच्छेद का धर्म नब्बे लोग कहे वो नहीं होगा उसमें तत्त व्यक्तित्व है ना जब प्रतिबंधक अभाव को कारण मानेंगे तत्त व्यक्तित्व न मानेंगे तो तत्त व्यक्तित्व न मानने से जो मणित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव प्रतिबंधक अभाव का माना जाता है ऐसे सामान्य भाव और कारण नहीं बन पाएगा अगर तत्त हेतुत्व न कहेंगे ये दोष आएगा आगे फिर प्राचीन लोग कहेंगे यत्र यत्र प्रामाणिकाना न कारण तो व्यवहार तत्त भेद कूट वत्वम ये कारण तो कहेंगे तब नब्बे लोग कहे कि वह भी सर्वज्ञों को पता चलेगा आगे फिर प्राचीन लोग कहेंगे इस संबंध से हम कार्यों को लेकर के वो कारणता अवच्छेद धर्म में रखेंगे तो इस प्रकार तो तभी कहेगी ये संबंध जिस संबंध से लेकर के रखेंगे ये संबंध ऐसा प्रामाणिक नहीं है तो प्रामाणिक नहीं है कहने का अर्थात तत्त व्यक्ति भेद कूटबत्व संबंध है ना तत्त व्यक्ति भेद कूटबत्व ये प्रामाणिक संबंध नहीं है प्रथमे नब्बे लोग कहेगी ईश्वर को पता होगा आज जो मनुष्यों को पता नहीं होगा वो एक प्रामाणिक संबंध कैसे होगा इसलिए वो लोग कह दिए कि ये के प्रामाणिक संबंध नहीं होगा तो फिर कारण तो किसको कहेंगे नब्बे लोग कहेंगे पदार्थांतरम एवं आह कह दिए तो पदार्थांतरम कहने से भी प्राचीन लोग कहते हैं तद अशक ये बात ठीक नहीं है अगर इसको पदार्थांतरम मानेंगे तो दंड घट के प्रति कारण होता है जब दंड का प्रत्यक्ष होगा दंड में रहने वाले जो रूप है वो गुण है वो एक अन्य पदार्थ है तो इसी प्रकार के अगर दंड में रहने वाला कारणत्व भी एक अलग पदार्थ होगा वो भी आपको प्रत्यक्ष होना चाहिए जब दंड दिखेगा तब दंड में कारणत्व ये भी दिखना चाहिए तो प्राचीन लोग कहते हैं तदशत तो कारणत्व अतिरिक तो से अतिरिक्तत्व तो तो अतिरिक्तत्व तो अर्थात अतिरिक्त तो धर्मत्व अतिरिक्त पदार्थांतर है अगर अतिरिक्त तो पदार्थ होगा दंडा दो सर्वदा तत् प्रत्यक्षा पते दंड में घट कारणत्व तो। जब भी दंड दिखेगा उसमें घटकार तो ये दिखेगा तो स्कूल में जब मास्टर जी व्यवहार करते थे तो बालों को उसमें घटकारणत्व तो दिखेगा अपने प्रति वो ने तो, तो सर्वदा तथा आप प्रत्यक्षापते कहेंगे ये दिखेगा क्यों जितने पदार्थ हम स्वीकार किए हैं सभी क्या दिखता है क्या ये जो विशेष हुआ वो तो कोई प्रत्यक्ष नहीं होता है तो इसी प्रकार के ये जो हम पदार्थांतर मानेंगे तो भी सर्वदा प्रत्यक्ष तो इस प्रकार के आप क्यों दोष दिखाते हैं नव्य पूछेंगे तो इसके लिए प्राचीन लोग टीका में देखे रामरुद्रि में सर्वदा इति प्रती क्या कदाचित दंडाद घटकारणता प्रत्यक्ष अनुरोधे जब दंड को कुलाल घटक निर्माण में व्यवहार करता है तब तो पता चलेगा कि ये घट का कारण हो रहा है उस समय में तो उसमें कारण तो दिखेगा तो कह रहे हैं कि कदाचित कदाचित अर्थात तो घट निर्माण समय दो घट कारणता प्रत्यक्ष ये इसका अनुरोध से कारणतायाम योग्य अंगीकरणतया कारणता ये योग्य है अर्थात दंडनिष्ठ कारणता ये योग्य है तो होने से अंगीकरण अंगीकरणीयतया यदा यदा दंड प्रत्यक्ष तदा तदा तद तदगत तद घटकारणतया प्रत्यक्षतापत् तो क्योंकि दंड में रहने वाला घटकारणत्व तो ये प्रत्यक्ष होगा जिसमें व्यवहार हो रहा है अगर ये प्रत्यक्ष हुआ तो इसमें अर्थात योग्यता है योग्यता है तो जब वो घटक कारण नहीं मतलब घटक निर्माण में व्यवहार नहीं हुआ तो भी दिखेगा अगर वो है तो योग्य है तो इसलिए प्राचीन लोग कहेंगे सर्वदा प्रत्यक्ष होगा अगर कारणत्व तो को एक भिन्न पदार्थ मानेंगे उसमें प्रत्यक्ष योग्यता भी है और इसलिए सर्वदा दिखना चाहिए अभी नब्बे लोग इसके ऊपर कहेंगे तो यह इसमें कारणत्व तो है और ये प्रत्यक्ष भी है किंतु तो उसका जो व्यंजक है ये व्यंजक नहीं रहेगा तो दिखेगा नहीं जैसे आलोक व्यंजक हो गया न च नब्बे लोग कहेंगे अनन्यथा सिद्धत्व सती इत्यादि इत्यादि अर्थात तो अनन्याथा सिद्धत्व सती कार्य नित पूर्ववृत्तित्व तो ये जो कारणता का लक्षण जो प्राचीन लोग कहते हैं प्राचीन लोग प्रथम कारण तो इसको कहे थे तो अभी नब्बे लोग कहते हैं कि दंड में घटक घटकारणत्व रहने पर भी सर्वदा प्रत्यक्ष नहीं होगा क्योंकि यह व्यंजक हो गया अन्यथा सिद्धत्व सती कार्यतः पूर्ववर्तीत्व यह जो धर्म हुआ यह तद व्यंजक तद अर्थात कारणत्व का व्यंजक तो कारणत्व व्यंजक प्राचीन तो लोग कहते हैं इति न से वाच्य हम जिसको कारणत्व कहते हैं आप उसको कारणत्व का व्यंजक मानते हैं अर्थात इसको व्यवहार करके आप भी और कारणत्व को अर्थात व्यक्त करना चाहते हैं आप तो अभी उपस्थित कृत गौरव आपका मत में आएगा तो प्राचीन लोग कहते हैं तो नच अन्यथा सिद्धत्व सती इत्यादि धर्म तद कारणत्व का व्यंजक इति नच चाच्य प्राचीन लोग कहते हैं क्यों तादृश धर्म ज्ञान से कारणत्व ज्ञान होने के लिए यह धर्म का ज्ञान होना पड़ेगा अनन्थ सिद्धत्व सती कार्य नित पूर्ववृत्तिव ये व्यंजक हुआ व्यंजक का ज्ञान नहीं होने से व्यंग्य का ज्ञान नहीं होगा जैसे आलोक का ज्ञान नहीं होने से ये घटक का ज्ञान भी नहीं होगा तो प्राचीन लोग कहते हैं तादृश धर्म ज्ञान आवश्यकत्वेन आवश्यक अभी व्यंजक यह हो गया यह धर्म यह धर्म का ज्ञान आवश्यक है होने से तस्व कारण ग्रह रूपत्व औचित्या यह जो धर्म कहते हैं व्यंजक मानते हैं यही धर्म को कारणत्व मान लीजिए तो जो का ज्ञान है यही कारणता ज्ञान हो गया तो अभी जिसको हम कारण कहते हैं उसका आप कहते हैं अभी व्यंजक के द्वारा वो कारणत्व को व्यंग्य करवाते हैं, अब तो उपस्थित कृत गौरव होगा इसलिए आपका यह मत ठीक नहीं हुआ अभी अस्तुवा दंडत्वादिकम एव कारणत्वम ठीक है ये सब जो अन्यथा सिद्ध अन्यता पुरावर्तित्व अथवा यत्र कारणत्व व्यवहार न कुरवंती इस प्रकार की इतने नहीं कह करके दंडत्व यही कारणत्व दंड कारण है तो दंड में रहने वाला दंडत्व कारणत्व किम दंडत्वम ये मान लीजिए तो कहेंगे अगर दंडत्व ही कारणत्व हो गया जब दंडत्व का ज्ञान होगा तो कारणत्व का भी ज्ञान होना चाहिए किंतु तो ऐसा तो नहीं हो रहा है तो इसके लिए उत्तर देते हैं घटादि कार्य संबंधितया तदग्रहे घटाधि कार्य के साथ जब संबंध होगा ये दंड तभी वह दंड में तदग्रहे तदग्रहे कारण ग्रह घट कारण दंडत्व का ग्रहण हो रहा है किंतु जिस समय में, में दंड घट के साथ संबंध संबद्ध होगा तभी यह दंड में कारणत्व दिखेगा दंड तो तो दिख रहा था किंतु दंडत्व ही कारणत्व तो है ऐसा पता नहीं चलता था जब घट के साथ संबंध नहीं, नहीं हो रहा है अर्थात घट निर्माण में व्यवहार नहीं हो रहा है दंड तद ग्रह कारण तद ग्रह न तद ग्रहे उक्त धर्म से व्यंजकवाद सप्तमी ख घटादि कार्य संबंधित का, तदग्रहे उक्तधर्म से तदग्रह पाठ है अपे क्या है तदग्रह विसर्ग है अच्छा तद ग्रहा? उक्त धर्म से अच्छा फिर तदग्रह करने से तद से तो दंड तो लेना पड़ेगा क्योंकि घटादि कार्य संबंधित या जब तदग्रह होगा वो उक्त धर्म से उक्त धर्म से अच्छा उक्त धर्म अर्थात उक्त धर्म से ना ना तदग्रह तो अच्छा तद ग्रह विसर्ग है ना अच्छा तो फिर ऐसा अगर पाठ है तो अनुय लगाएंगे इसमें तो तदग्रह दिया तो तदग्रह अगर करेंगे घटा कार्य इसके ऊपर पहले रामरुद्री देख लीजिए घटा घटाधि कार्य संबंधितया जनु से आरंभ हुआ है दो पंक्ति ऊपर ननु दंडत्व से कारणता रूपत्वे अर्थात दंडत्व कारणत्व अगर होगा तो यदा यदा दंड प्रत्यक्षम तदा तदा एवं घटकारणता प्रत्यक्षतापत्ति क्योंकि दंड प्रत्यक्ष हुआ तो दंडत्व तो प्रत्यक्ष होगा ये दंडत्व तो कारणत्व हो गया क्यों कहते हैं दंड शनिकर्ष दंडे तो तस् आवश्यकवाद दंड में दंड के साथ अगर शनिकर्ष होगा तो दंडत्व तो के साथ भी तस् तस् शनिकर्ष आवश्यकत्वादी आशंका निराकृत थे तभी जिस समय में दंड प्रत्यक्ष होगा उस समय में कारणत्व का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए तो इसके बारण करने के लिए प्राचीन लोग कहते हैं घटादि कार्य संबंधितया कारणत्व ग्रहे इस पाठ के अनुसार घटादि कार्य के साथ संबद्ध होकर के जब दंड में कारणत्व का ग्रह होगा तब उक्त धर्म से व्यंजकत्वाद के साथ संबद्ध होकर के भी दंडत्व कारणत्व बन रहा है तो भी उक्त धर्म व्यंजक बनेगा अर्थात तो वो धर्म वो धर्म अर्थात तो अन्य सिद्धत्व अन्यथा सिद्धे सती कार्यतः तो पूर्ववृत्तित्व तो यह व्यंजक स्वीकार करना पड़ेगा अच्छा ये, इसको पहले स्पष्ट करेंगे फिर तदग्रह का विचार करेंगे यहां प्राचीन लोग क्या कह दिए अस्तु व दंडत्व इसको स्वीकार करके क्योंकि प्राचीन लोग कहते हैं कि अन्यथा सिद्धत्व सती कार्य अन्य पूर्ववृत्तित्व ये कारण तो होना चाहिए अगर विवाद करते हैं तो फिर दंडत्व को कारण तो मान लेंगे तो दंडत्व को कारण तो जो मानेंगे भी जो धर्म हम कारण तो कहते थे वो भी व्यंजक होगा पहले नया एक, प्राचीन लोग इसका निराकरण किए थे तो अर्थात ये धर्म व्यंजक अगर कहेंगे और फिर आप कारणत्व तो को अलग पदार्थ मानते हैं इसमें गौरव होगा निराकरण किया था अगर आपको आग्रह है कि नहीं नहीं हमको दंडत्व को कारण तो कहेंगे पहले दंडत्व का कारणत्व तो नब्बे लोग नहीं कहते थे अन्य धर्म कहता था कुछ अन्य पदार्थ होगा कभी कहते है अन्य पदार्थ नहीं जो दंड जाति सिद्ध है चलिए अर्थात उभयवादी सम्मत कह करके समाधान निकाल लिये कि दंडत्व जाति जो कि पदार्थांतर नहीं है अब इसको कारणत्व मान लेंगे अन्य पदार्थो स्वीकार नहीं करना पड़ेगा दंडत्व को कारणत्व मान लेंगे तब नब्बे लोग कहेंगे आपका ये जो सब अनंतता था सिद्धत्व सती तो प्राचीन लोग कहते हैं कि दंडत्व अगर कारणत्व होगा फिर सर्वदा प्रकट होना चाहिए किंतु ऐसा तो नहीं होता है क्यों नहीं होता ये जिसको हम कारणत्व कहते हैं, ये व्यंजक होगा यह व्यंजक रहेगा तब दंड कारणत्व ऐसा निश्चय होगा यह व्यंजक नहीं है तो दंडत्व दिखने पर भी कारणत्व का ज्ञान नहीं होगा ये प्राचीन लोग समाधान देते दे। तद ग्रह करेंगे तो घटादि कार्य संबंधितया तदग्रह तदग्रह अर्थात तद तद कारणत्व ग्रह ये हो गया कमा हो गया तो उक्त धर्म से इस प्रकार की लेना पड़ेगा क्योंकि वह जो धर्म हो गया अन्यथा सिद्धत्व सति ये व्यंजक होगा ये किसमें व्यंजक होगा अथवा किसका व्यंजक होगा तद करना पड़ेगा नहीं तो तद करना पड़ेगा ना घटो कार्यो के साथ संबंध अर्थात तो घटा बनाने में निर्माण में वो कुलाल का हाथ में है इसी प्रकार के संबंध है नहीं कि घटा पड़ा है उसके साथ ये पड़ा है नहीं क्योंकि अन्य सिद्धत्व सती कार्य नियत पूर्ववर्तित्व तो ये व्यंजक हो रहा है इसलिए जिस समय में पड़ा है पास में ऐसा नहीं होगा कुलाल हाथ में रहना चाहिए अर्थात तो उसका निश्चय हो रहा है कि ये अभी पूर्व नियत वृत्ति है वैसा स्थिति में लेना पड़ेगा व्यंजक होगा निश्चय हो जाएगा कि यही दंड ही, तो ही कारण तो है अर्थात तो जो पदार्थांतर मानना पड़ता था कारण तो यह आवश्यक नहीं है तो ही कारण तो होगा सर्वदा प्रतीत क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि यह व्यंजक नहीं है ये व्यंजकों का ज्ञान कब हो जाएगा जब घट के साथ संबद्ध हो रहा है अर्थात कुलाल का हाथ में है निर्माण में व्यवहार हो रहा है निर्माण में व्यवहार होता है व्यंजक आ गया व्यंजक आने से कारणत्व अतीति हो जाएगी परे तो दूसरे लोग कहते हैं कारणत्व का क्या अर्थ है कार्यान्वय व्यतिरेक काल पूर्व काल अन्वय व्यतिरेक शालित्व कार्य अन्वय व्यतिरेक काल पूर्व काल अन्वय व्यतिरेक अर्थात तो कार्य अन्वय काल अन्वय न कार्य अन्वय काल पूर्व काले अन्वय कार्य अन्वय काल उसका पूर्व काल में जिसका अन्वय रहेगा और व्यतिरेक में भी कार्य व्यतिरेक काल पूर्व काले व्यतिरेक यश्य अर्थात कार्य अन्वय जिस समय कार्य जिस समय रहेगा उसका पूर्व काल में रहना पड़ेगा कार्य जब नहीं है उसका पूर्व काल में वो रहेगा नहीं इस प्रकार की नहीं रहेगा अर्थात वो जब असंभव कारण नहीं है उस दृष्टि में हो सकता है अर्थात अनु व्यतिक इस प्रकार के हो सकता है किंतु कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं मतलब कारण है किंतु व्यतिरक क्या कहे है? है नहीं है कारण हो सकता है आगे कार्य बनने वाला तो कार्य नहीं है तो उसका पूर्व क्षण में न कार्य नहीं है तो उसका पूर्व क्षण में कारण ही नहीं है इस प्रकार की हाँ होगा सर्व कारण नहीं कोई एक ना एक कारण हो जाने से भी हो जाएगा अर्थात कार्य नहीं है उसका पूर्व क्षण में कोई ना कोई एक कारण नहीं है सकल कारण नहीं हो सकता है बाकी बहुत कारण है तो अन्वय व्यतिरक एक के साथ लेकर के देखते हैं तो कार्य अन्वय काल में पूर्व काल में जिसका अन्वय कार्य व्यतिरेक काल का पूर्व काल में जिसका व्यतिरेक क्या जो एक नहीं है वो भी सभी हो जाएंगे तो कार्य हो जाएगा ना इतर सब होने पर भी जो होने पर होगा जो नहीं होने पर नहीं होगा इतर सब रहेंगे अभी इतरों का विचार नहीं है किसी एक को लेकर के विचार करेंगे क्योंकि कारण तो किसमें दिखेगा अभी दंड में विचार कर रहे हैं तो दंड का विचार होगा बाकी इतर सब रहने पर भी दंड होने पर होगा दंड नहीं होने पर नहीं होगा इस समय में कपालो फूला विचार नहीं होगा वो तो सब होना मानना पड़ेगा जिसे एक में कारणत्व का विचार करेंगे ये बुद्धि में होना है कि तद तो इतर सर्वेशा उपस्थित उपस्थितित्व सती ये मानना पड़ेगा कुछ लोग इस प्रकार की कहते हैं इस प्रकार अन्य व्यतिरेक साली जो होगा अन्य व्यतिरेक वाला जो होगा वही कारण होगा कहते हैं तद तो अयुक्तम ये ठीक नहीं है क्यों आत्मा दो सुखादि कारण प्रागभाव रूप व्यतिरेक असंभव न है सुखादि का कारण हो गया आत्मा समवायिक कारण हो गया तो कार्य हो गया सुख तो कार्य अन्वय कालो पूर्व काल अन्वय आत्मा में अन्वय रहेगा किन्तु कार्य व्यतिरिकल सुख नहीं होकर महान दुख अभी <laughs> अभी आत्मा नहीं है आत्मा अवृत हो गया वेदांति कहेंगे तो प्राग अभाव तो यह आत्मा में ये व्यतिरक ये संभव नहीं हो पाएगा इसलिए कहते हैं कि आप जो कारण तो का ये लक्षण देते हैं कार्य अन्वय व्यतिरक काल पूर्व काल अन्वय व्यतिरकशाली का तुम ये नहीं होगा आत्मा दो सुखाधिकारणे प्राग भाव रूप व्यतिरेक ये नन्वय तो, तो हो जाएगा किन्तु व्यतिरेक नहीं हो पाएगा कार्य नहीं है तो उसका पूर्व काल में कारण आत्मा नहीं रहेगा ये नहीं हो पाएगा तो प्राग भाव रूप व्यतिरेक असंभव है इसलिए अन्य व्यतिरेक आत्मा के साथ सुख का नहीं हो पाएगा तो, तो हो तो हो धर्म असंभवी कारण वो नहीं है तो अभी आत्मा में कारण तो है नहीं है अर्थात तद तो तो इतर सकल सत्वी मतलब धर्म रहे वो सब रहे निमित्त रहे वो सब बाकी है धर्म असंभवी कारण होगा निमित्त कारण होंगे वो सब होने के बाद अभी जब विचार होगा एक को लेकर के यह कारण है नहीं है अर्थात आत्मा कारण है नहीं है उस समय में धर्म धर्म तो है वो सब को मान लिया जाएगा है बोल करके एक समय में एकाधि का कारण विचार नहीं कर पाएंगे तो यहां कहा गया कि सुखादि कारण सुख का जो कारण है आत्मा उसके साथ अन्वय व्यतिरय तो हो जाएगा व्यतिरय नहीं हो पाएगा तो व्यतिरेक का अर्थ प्राग भाव रूप व्यतिरेक कह दिया जब हम कहते हैं कि मृत सत्व घट सत्व मृद अभाव घटाभाव तो वहाँ मृद अभाव हम कहते हैं मृद का अत्यंत अभाव इस प्रकार साधारणतः तो ले लेते हैं तो क्यों यहाँ प्राग भाव रूप अभाव कहा तो अगर हम यहाँ अत्यंताभाव को लेंगे व्यतिरेक में अर्थात तो मृद अभाव घटाभाव कहते हैं इसी प्रकार की घट के लिए आप कहेंगे कि दंडत्व अभावे घटा भाव अन्य व्यतिरेक दंडत्व के साथ भी हो जाता है दंडत्व अन्यथा अन्यथा से अलग बात है अन्वय व्यतिरक आप करेंगे तो आप भी लक्षण कहते हैं कार्य अन्य घट विद्यमान उसका पूर्व पूर्वक्षण में दंड है है पर जब घट नहीं है उसका पूर्व पूर्वक्षण में कहेंगे दंडत्व तो नहीं है क्योंकि दंड नहीं है तो वहाँ दंडतत्व तो नहीं है भूतल में भी घट नहीं है तो हम कहते हैं घट का अत्यंत अभाव है इसी प्रकार के घट नहीं है उसका पूर्व काल में कहेंगे दंड तो नहीं है तो अत्यंत भाव को अगर लेंगे दंडत्व तो में भी यह जो आप कारण का लक्षण दे रहे हैं, यह दंडत्व तो में भी चला जाएगा क्योंकि आप अभी अन्यथा सिद्धत्व सतीय कार्य अन्य तो इस प्रकार कारण तो नहीं ले रहे हैं कार्य अन्वय व्यतिरेक काल पूर्व काल अन्वय व्यतिरेक शालित्व इसको ले रहे यह लक्षण दंड तो में भी समन्वय हो जाएगा अगर अत्यंत अभाव लेंगे तो दंडत्व का अत्यंत अभाव हो सकता है जैसे घटका यहाँ अत्यंत अभाव है तो घटका अत्यंता भाव अर्थात यहाँ प्रकटन नहीं है इसी प्रकार की दंडत्व का अत्यंता भाव हो गया तो कहेंगे अभी वहां प्रकट तो नहीं हुआ है क्योंकि अत्यंताभाव प्रकट अप्रकट इस प्रकार की दो अवस्था वाला है तो इसी प्रकार की दंडत्व भी कारण रूपेण ग्रहण न हो जाए इसलिए कहते हैं कि यह प्राग भाव लेना है दंडत्व का अत्यंत भाव हो सकता है किंतु दंडत्व का प्राग भाव हो जाएगा और नित्य पदार्थ उसका प्रागभाव नहीं हो सकता है इसलिए अर्थात तो दंडत्व में यह कारण ये जो कारण का लक्षण कहा गया ये अतिव्याप्ति न हो जाए इसलिए कहा गया कि व्यतिरेक का अर्थ प्रागभाव लेना है अच्छा ये आगे देखिए आत्मादा प्रतिक्र दिया है इसमें तो आगे पृष्ठा में है राम रुद्री में उसके आगे आत्मादा प्रतिक्र दिया है उसके आगे व्यतिरेक पदस्थ दंडिवार अनुरोधे नागभाव परता द्रव्य दंड में यह लक्षण चला जाता है जो अभी कारण तो का लक्षण कहें अर्थात कार्यो अन्वय व्यतिरेक काल पूर्व काल अन्वय व्यतिरक शाली तम यह कारणत्व का लक्षण यह दंडत्व में भी चला जाएगा अगर हम व्यतिरेक का अर्थ अत्यंताभाव कर देंगे तो इसलिए कहते हैं कि दंडत्व में कारणत्व का लक्षण वारण करने के लिए प्राग भाव कहना पड़ेगा व्यतिरेक का अर्थ प्रागभाव इसलिए मूल में यहाँ कहा कि आत्मादो सुखादि कारण प्राग भाव रूप व्यतिरेक असंभव व्यतिरिक का अर्थ प्राग हवा लिया इसलिए कार्य अन्वय का व्यतिरिकल हो पूर्व काल कालो अन्वय व्यतिरिकाली तुम ये भी कारण तो ऐसा ये नहीं होगा अच्छा ये पूरा हो आए हैं आगे हुआ का? क्या थी ह अगर ये आप लक्षण कहेंगे कारण तो का लक्षण हो गया कार्य अन्वय व्यतिरिकाल का पूर्व काल में जिसका अन्वय व्यतिरिक होगा वो कारण हो जाएगा तो आत्मा में अन्वय तो हो जाएगा सुख का पूर्व क्षण में आत्मा में अन्वय हो जाएगा किंतु सुख का क्षण में सुख का सुख जिस समय रहेगा उसका पूर्वोक्षण सुख अभाव सुख अभाव का पूर्व क्षण में आत्मा का प्राग भाव हो जाएगा क्या नहीं हो पाएगा तो किंतु आप यहाँ प्राग भाव क्यों कहते हैं अत्यंता भाव कह सकते हैं तो आत्मा का तो अत्यंताभाव भी नहीं होगा ऐसा नहीं कि वो प्रकट अप्रकट जैसा घटो अत्यंत अभाव हो जाता है ऐसा वो नहीं होगा तो नहीं होने से कहते हैं कि अगर अत्यंता भाव को लेकर के भी आत्मा में ये जो आप व्याप्ति दिखा रहे हैं वो बारण हो सकता था यहाँ प्रागभाव क्यों कहे तो तो पंक्ति है ना प्राग भाव रूप व्यतिरिक तो व्यतिरिक्क का अर्थ प्राग क्यों करते हैं अत्यंत भाव कर सकते थे तो कहते हैं अत्यंता भाव करने से दंडत्व में लक्षण चला जाएगा दंडत्व का अत्यंता अभाव हो सकता है अप्रकट हो गया अत्यंत अभाव कह देंगे तो वो वारण करने के लिए यहाँ प्रागभाव कहेगा नहीं तो दंडत्व भी कारण बन जाएगा उसमें कारणत्व का लक्षण चला जाए अभी तो सिद्ध ये सब लक्षण नहीं कर रहे हैं तो दंडत्व में अति होगी उसको वारण करने के लिए प्राग कहा अच्छा तो का अर्थ प्रागभाव करने से आत्मा में अव्याप्त हो जाएगा यह जो लक्षण दिया गया तो इसलिए यह लक्षण ठीक नहीं है ये कारण तो क्या लक्षण कर रहे हैं ये लक्षण ठीक नहीं है क्योंकि आत्मा में अव्याप्ति हो जाएगी अच्छा आगे कार्य का ये अभी साधर्म्य लक्षण चल रहा है साधर्म्य लक्षण समवाय कारणत्व ना उससे पहले था साधर्म्य लक्षण विचार सामान्य परि ही नास्तु सर्वे जात्यादय और सामान्य परि नास्तु सर्वे जात्यादय मता पारिमाण्डल्य भिन्ना कारणत्व उदाहरिता ये कहा गया था ये साधर्म्य लक्षण चल रहा था अभी पारिमाण्डल्य भिन्ना न कारणत्व उदाहरिता ये कारणत्व आरंभ हो गया तो प्रसंग आ गया तो कारणत्व का विचार पूरा कर दिया है। आगे हैं फिर साधन में कहते हैं समवायी कारण द्रव्य विज्ञेयम् गुणकर्म मात्रवृत्ति जेय मथाप्य समवायी हेतुत्व समवायी कारण द्रव्यव्य साधर्म सभी द्रव्य में यह समवाय कारणत्व तो रहेगा विज्ञे और गुणकर्म मात्र वृत्ति असमवाय हेतुत्व अर्थात गुण कर्म इनका साधर्म्य हो गया असमवाय कारणत्व ये गुण और कर्म ये दोनों में रहेंगे गुण कर्म मात्र वृत्ति अथापि असमवाय हेतुत्व ज्ञेय तो द्रव्य में साधर्म्य हो गया सभी द्रव्य में साधर में हो गया समवाय तुम गुण कर्म का साधर में हो गया असमवाय तुम मुक्तावली में इति समवायवाय कारणत्म द्रव्य से एव इति विज्ञम स्पष्टम इसमें और कुछ जानने का नहीं है असमवाय कारणत्व दिनकारी में मूले मूल अर्थात कारिकायाम गुणकर्म मात्रवृत्ति असमवाय कारणत्व तो गुणकर्म वृति ज्ञेय अथापि असमवाय हेतुत्व असमवाय कारणत्म इतम अभिपूर्व पोषकता है तयुक्तम गुण कर्म मात्र मात्र तथा सकल तो सकल गुण कर्म में असमवाही कारण तो रहेगा अर्थात सकल गुण कर्म असमवाय कारण हो जाएंगे किन्तु आत्मविशेष गुण सुव्याप्त आत्मविशेष गुण किसका असमवाय कारण होगा आत्मविशेष गुण असमवाही कारण का लक्षण में दे रहे हैं आत्मविशेष गुण भिन्नत्व सती कार्यण कारण वास एकस्मिन अर्थे विद्यमान आत्मविशेष गुण ये किसी का असंभवी कारण नहीं होते हैं नहीं तो ज्ञान इच्छा के प्रति इच्छा प्रयत्न के प्रति स असंभवी कारण हो जाएंगे वहाँ आत्म मनस्वयोग को कारण माना गया तो इसलिए कहते हैं कि आत्मविशेष गुण सुव्याप्ति आप अगर कहेंगे गुण कर्म का साधर्म्य होगा अर्थात सकल गुण में ये रहना पड़ेगा असमवा तो किंतु नहीं रहता है विशेष गुण में इसलिए अव्याप्ति अतः वैधर्म्य परतया मूलम व्याचे अर्थात गुण कर्म मात्र वृत्ति असमवाई कारणत्म इसका अर्थ हो जाएगा गुण कर्म भिन्न अवृत्ति असमवाई कारणत्व गुण कर्म भिन्न में असमवाई कारण तो नहीं रहेगा तो साधर्म कहा जाता था गुण कर्म में असमवाही कारण तो रहेगा किन्तु एक जागह में अव्याप्ति हो गया इसलिए कहते हैं गुण कर्म भिन्न में असमवा कारणत्व नहीं रहेगा ये हो गया तो इसका अर्थ है कि गुणकर्म में असमवा कारण तो रहेगा किंतु सर्वत्र नहीं रहेगा कहीं नहीं रह सकता है मूल में मुक्तावली में असमवाई कारणत्वम गुण कर्म भिन्ना नम वैधर्म्यम तो गुण कर्म भिन्ना नम असमवा कारणत्व नहीं रहेगा वैधर्म्यम उसका धर्म नहीं होगा न तो गुणकर्मणो इत्यत्र तात्पर्य मूल में जो कहा गया गुणकर्म मात्र वृत्ति असमवाय हेतुत्व इसमें तात्पर्य नहीं है उसका अर्थ हो गया तद तो भिन्ना वैधर्म्य भिन्न में नहीं रहना असमवाय कारणत्व गुणकर्म भिन्ना वैधर्म्यम अर्थात उसमें अभाव ठीक मैं दिनकी में साधर्म्य प्रकरण वैधर्म कथन अयुक्त आश्याद आह अभी साधर में प्रकरण चल रहा था आप इसको आपका वक्तव्य में दोष हो गया आप उसका निराकरण करने के लिए बैधर में कह दिए तो इसलिए स्वयं जो स्वयं कारिका लिख करके स्वयं लिखते हैं जैसे अनम भट्ट लिखिए हैं दीपिका टीका लिखे हैं लिखने के बाद पता चला कि कुछ कुछ तो इस स्थान पर उसको स्वयं दिन सुधार कर देते हैं देखो इसका तात्पर्य ऐसा है तो यहाँ ताबिका स्वयं कर रहे हैं अथवा अथवाय कारण वृत्ति सत्ता भिन्न जाति आत्मा का जो विशेष गुण ज्ञान इच्छा थी उसमें हुआ उसको वारण करने के लिए वैधर्मय व्याख्यान किया गया अभी विशेष गुण में अव्यक्ति का हम निराकरण कर देंगे तब हमको वैधर्म्य परत या व्याख्यान अवश्य नहीं होगा तो वारण कर असमवाय कारण वृद्धि असमवा कारण हो गुण कर्म तो उसमें रहने वाले सत्ता भिन्न जाति गुण और कर्म में सत्ता भिन्न जाति गुणत्व तो कर्म तो असम कारण वृत्ति सत्ता भिन्न जाति हो गए तो कर्मत्व तदवान अभी गुणत्वान कितने गुण हो गए सतल गुण हो जाएंगे तो आत्मा का विशेष गुण में भी यह लक्षण अभी चला जाए कारण वृत्ति सत्ता भिन्न जाति मत्व ज्ञान में भी जाएगा गुणकर्म मात्र वृत्ति वृद्धि इसका तात्पर्य यही हो गया कि असमवाई कारण वृद्धि सत्ता जाति मत ये साधर में हो गया गुणकर्म का साधर्ण कहते जाए तो अभी क्या गुण कर्म का साधर्म कर रहे हैं साधर्ण ये साधर्ण आत्म विशेष गुण में भी जाना चाहिए नहीं जाए क्या वो असम कारण नहीं हो रहे हैं कि असम कारण में जो जाति रहती है गुणत्व वो भी उसमें रह जाए वो स्वयं असम कारण नहीं बनते है जैसे परमाणु रूपों में भी वो रूपत्व तो जाति रहेगी यद्यपि परमाणु रूप चक्ष मात्र ग्राह्य नहीं है किन्तु चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति हो गया रूप जो रूप जाति हो गया रूपत्व तो जो की घट में है तो वो जाति उसमें भी है वो चक्ष ग्राह्य वो रूप नहीं है उसमें जो रूपत्व है रूपत्व एक है वो घट में ग्रहण हो रहा है इसी प्रकार की वो जो गुणत्व जाति है जो कि रूप में रहा वही समान गुणत्व ये ज्ञान में भी रह जाती तेनाली कारण विरोधी ज्ञान आदि असम कारण नहीं हो रहे हैं फिर भी उसमें ये आ गया साधर्म्य असम कारण में रहने वाली जो जाति तद्वान तद्वान ज्ञान भी हो जाएगा असम कारण में रहने वाले जाति गुण और गुणत्वान हो गया ज्ञान गुण अच्छा टीका है? सत्ता भिन्न द्रव्यूप अच्छा आपने कह दिया असम कारण वृद्धि सत्ता भिन्न जाति महत्वम इतना ऐसे कह दिए खाली सत्ता भिन्न जाति महत्वम कर्म का साधर्म्य अगर इतना कहेंगे सत्ता भिन्न जाति ये द्रव्य तो होगा तो सत्ता भिन्न जाति महत्वम किसमें आ जाएगा द्रव्य में आ जाए तो गुणकर्म का साधर्म्य चला गया द्रव्य में इसलिए असमय कारानुभूति ये जो सत्य अंत अंस पहना पड़ेगा में कहते हैं सत्ता भिन्न द्रव्य रूप जाति तो वो मान हो गया द्रव्य जाति मत द्रव्य अति व्याप्ति कारण आती ये नहीं कहने से सत्ता भिन्न जाति द्रव्य तो तदवान द्रव्य उसमें लक्षण हो जाएगा लक्षण अर्थात साधर्म का लक्षण तथ्र तथ अर्थात उसी द्रव्य में ही अगर आप सत्ता भिन्न नहीं कहेंगे असमवाय कारण वृत्ति जाति सत्ता भिन्न नहीं कहेंगे असमवाही कारण वृत्ति जाति सत्ता है असमवायिक कारण द्रव्य गुणकर्म तब अभी सत्ता भिन्न नहीं कहेंगे तो असमवा कारण वृत्ति जाति सत्ता हो जाएगी और जाति मत्व द्रव्य में आ जाएगा तो आप गुणकर्म का साधन कर रहे थे गया द्रव्य में इसलिए सत्ता भिन्न जाति कहना पड़ेगा नहीं तो असमवाण वृद्धि जाति सत्ता ही होगी तो सत्ता जाति द्रव्य में भी रह जाएगी तो होने से लक्षिण द्रव्य में चला जाए, तत्व सत्ता जाति आदाय असमवा कारण वृद्धि जाति मत इतने कहेंगे तो जाति से हम सत्ता जाति को ले लेंगे वो सत्ता जाति को लेकर के तत्री गो तत्रे उसी द्रव्य में अति हो जाएगी इसलिए सत्ता भिन्न जाति कहना पड़ेगा असम कारण में रहना चाहिए और सत्ता भिन्न जाति होना चाहिए तो, तो सत्ता भिन्न जाति कहने से गुणत्व कर्मत्व तो ये गुणकर्म का साधन में रह उसी द्रव्य में अच्छा तो गुण कर्म अन्य द्रव्य नव्य गुण अन्य द्रव्य गुण अन्य आप अगर जाति नहीं कहेंगे असमवाई कारण वृत्ति सप्ता भिन्न धर्मवत्व कह दीजिए ये जाति कहने का क्या आवश्यक है अगर जाति नहीं कहेंगे तो लक्षण हो जाएगा असमवाई कारण वृत्ति सप्ता भिन्न धर्मवत्व जाति नहीं कहते धर्म कह देंगे जो मुक्ता में दिए मुक्तावली में साधर्मी देते हैं असमय कारण वृत्ति सत्ता भिन्न जाति मतव जाति शब्द को हटा दीजिए धर्म लगा देंगे कारण वृत्ति सत्ता भिन्न धर्म असमवाण हो गए द्रव्य गुण अभी गुण में द्रव्य गुण अन्य तरत्व कहा रहेगा द्रव्य में रहेगा और गुण में रहेगा तो असम कारण वृत्ति द्रव्य गुण अन्य ये गुण में रहा तो असमवा कारण वृत्ति हो गया असमवाण वृत्ति और सत्ता भिन्न धर्म है द्रव्य गुण अन्यतरत्वम ये सत्ता भिन्न धर्म है तो असमवाह कारण वृत्ति सत्ता भिन्न धर्म कौन हो गया द्रव्य गुण अन्यतरत्वम तदवान कौन हो जाएगा द्रव्य गुण होगा तो क्या लक्षण द्रव्य तो असम कारण वृत्ति सत्ता भिन्न धर्म कहने से द्रव्य गुण अन्य तरत्व को लेकर के लक्षण द्रव्य में चला जाएगा इसलिए धर्म नहीं कह करके जाति कहना पड़ेगा ये जो लक्षण में कहते हैं ना असम कारण वृत्ति सत्ता भिन्न जाति मतव जाति नहीं कहेंगे तो धर्म को ग्रहण करेगा धर्म द्रव्य गुण अन्य तरव्य गुण अन्य ये धर्म हो गया कारण में रहेगा द्रव्य गुण गुण में रह जाएगा गुण में रहेगा तो असमवा कारण वृत्ति हो गया द्रव्य गुण अन्यतरत्व क्योंकि गुण असमवा कारण है गुण असमवा कारण बनता है नहीं बनता है बनता है तो गुण में द्रव्य गुण अन्यतरत्व रहेगा तो असम कारण वृत्ति सत्ता भिन्न धर्म हो गया द्रव्य गुण अन्य तरवान हो जाएगा द्रव्य अगर जाति नहीं कहेंगे तो लक्षण तो द्रव्य में चला जाएगा गुण कर्म का साधन में कह रहे थे गया द्रव्य में पंक्ति देख लीजिए तत्र द्रव्य गुण अन्य तरत्व रूप धर्मम आदा अतिव्याप्ति तत्र अर्थात द्रव्य एव अति व्याप्ति करने के लिए जाति अगर लक्षण में जाति नहीं कहेंगे तो था, ये धर्मों में लक्षण चला जाएगा आज यहाँ तक ओम शंकर